श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुक में अवस्थान डॉक्टर का अवतार संबंधी मत तथा उसका प्रतिवाद दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण देव को भावावेश में देखकर डॉक्टर का विस्मय अवतार के विषय में इस प्रकार का मत प्रकट करने का कारण यह था कि डॉक्टर के साथ गिरीश चंद्र और नरेंद्र का समय समय पर वादानुवाद होता था फलस्वरूप उसके विरुद्ध अनेक युक्तिपूर्ण बातें बताई जा सकती हैं। ऐसा सिद्धांत स्थिर होने पर उस प्रकार का अत्यंत विरुद्ध मत प्रकट करने में डॉक्टर बहुत सावधान हो गए थे परंतु जो तर्क से नहीं हो सका था वह श्री रामकृष्ण देव के मन के अलौकिक माधुर्य और प्रेम तथा उनके भीतर से जो अदृष्ट पूर्व आध्यात्मिक भाव का प्रकाश डॉक्टर को समय समय पर दिखाई पड़ता था उससे वह संसिद्ध हो गया था और उनका पूर्व मत धीरे धीरे बदल गया था उसी वर्ष शारदीय दुर्गा पूजा के संधिक्षण में श्री रामकृष्ण देव के भीतर अलौकिक विभूति प्रकाश सहसा उपस्थित होते हम लोगों ने देखा था डॉक्टर सरकार को भी उसे देखने और परीक्षण करने का अवसर मिला था उन्होंने उसी दिन एक दूसरे डॉक्टर मित्र के साथ वहाँ उपस्थित रह भावावेश के समय यंत्र द्वारा श्री रामकृष्ण देव को हृदय स्पंदन की परीक्षा की थी और उनके डॉक्टर मित्र ने यह देखने के लिए कि श्री राम देव पलक मारते हैं या नहीं उनके नेत्र में उंगली डालने में भी कमी नहीं की फलस्वरूप आश्चर्यचकित हो उन्हें मानना पड़ा कि बाहर से देखने में पूर्णतया मृत के समान प्रतीत होने पर भी श्री रामकृष्ण देव की इस समाधि के संबंध में विज्ञान अभी तक किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाल सका है पाश्चात्य दार्शिक दार्शनिकों ने उसे जड़ता मानकर घृणा के साथ अवज्ञा कर अपनी अज्ञता और यह सर्वस्वता का ही परिचय दिया है ईश्वर के संसार में ऐसे अनेक विषय विद्यमान हैं जिनका रहस्य भेद दर्शन या विज्ञान अभी तक नहीं कर सके हैं और कभी कर सकेंगे यह भी नहीं मालूम पड़ता बाहर मृत के समान अवस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उस समय जो दर्शन या उपलब्धि की थी उसके कहाँ तक अक्षरश सत्य होने का प्रमाण भक्तों ने पाया था आदि बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं अश्विन मास बीत गया कार्तिक मास तथा दिवाली के दिन काली पूजा का अवसर आने वाला था किंतु श्री रामकृष्णदेव की शारीरिक अवस्था में कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ा चिकित्सा के आरंभ में जो फल दिखा था उसका प्रभाव नष्ट होकर दिन प्रतिदिन यही आशंका होने लगी कि शायद रोग प्रबल रूप धारण करेगा पर श्री रामकृष्ण देव के मन का आनंद और चेहरे की प्रसन्नता किंचित भी कम नहीं हुई और भक्तों को वे अधिकाधिक प्रफुल्लित ही दिखने लगे डॉक्टर सरकार का पहले की ही तरह आना जाना जारी था अनेक बार औषधि परिवर्तन करके भी आशानुरूप फल न पाकर वे सोचने लगे कि संभवतः ऋतु परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है जाड़ा कुछ अधिक पढ़ने लगे तो स्वास्थ्य सुधर जाएगा दुर्गा पूजा के सदृश काली पूजा के समय भी श्री रामकृष्ण देव के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश भक्तों के सामने प्रकट हुआ था देवेंद्र ने किसी समय मूर्ति लाकर काली पूजा करने का संकल्प किया था यह सोचकर कि श्री कृष्ण देव तथा उनके भक्तों के सम्मुख उस संकल्प को प्रस्तुत करने में परम आनंद होगा उन्होंने श्याम कुकर के मकान में पूजा की बात उठाई फिर यह सोचकर कि पूजा के उत्साह उत्तेजना और शोरगुल से श्री राम कृष्णदेव का शरीर अधिक अवसन्न हो जाएगा भक्तों ने वह संकल्प त्याग देने का परामर्श दिया देवेंद्र ने भी इसे ठीक समझ उक्त संकल्प त्याग दिया परंतु श्री रामकृष्ण देव पूजा के एक दिन पहले कुछ भक्तों से एकाएक कह बैठे पूजा के उपकरण संग्रह कर रखना कल काली पूजा करनी होगी भक्त लोग उनकी इस बात से आनंदित होकर आपस में परामर्श करने बैठ गए परंतु इन बातों के अतिरिक्त पूजा के आयोजन के संबंध में और कोई आदेश श्री रामकृष्ण ने न मिलने के कारण अर्थात से पूजन संपन्न करना होगा भक्तों में अनेक कल्पना-जल्पना होने लगी। पूजा होगी अथवा पंचोपचार, उसमें दिया जाएगा या नहीं पूजक का पद कौन ग्रहण करेगा इत्यादि विषयों की कोई मीमांसा न कर सकने के कारण अंत में स्थिर हुआ कि गंध पुष्प धूप दीप फल कंद तथा मिष्ठान संग्रह कर रखा जाए बाद में श्री रामकृष्ण देव जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा किंतु वह दिन दिन और और पूजा का आधा बीत गया, परंतु श्री देव ने उस संबंध में और कोई बात नहीं कही। सूर्यास्त हो गया साथ बज गए श्री रामकृष्ण देव ने अभी भी उन्हें पूजा के संबंध में कुछ और नहीं कहा तथा अन्य दिनों के समान ही स्थिर भाव से बिछोने पर बैठे रहे यह देखकर भक्तगण उनके कमरे के पूर्व की ओर का कुछ भाग धो पोछ जुटाई हुई सामग्री को वहाँ लाकर रखने लगे श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में रहते समय गंध पुष्प फूल आदि पूजा के उपकरण लेकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी अपनी ही पूजा कर डालते थे भक्तों में से किसी किसी ने उन्हें वैसा करते देखा भी था अतः भक्तों ने विचार किया और अंत में वे इसी मीमांसा पर पहुंचे कि संभवतः आज उसी तरह वे अपने देह मन रूप प्रतीक का अवलंबन करके जगत चैतन्य और जगत शक्तिरूपणी महामाया की पूजा करेंगे अथवा जगदम्बा के साथ अभेद ज्ञान से शास्त्रोक्त आत्म पूजन सम्पन्न करेंगे अतः पूजा के उपकरणों को वे श्री कृष्ण देव के बिछौने के पास ही सजा कर रखने लगे श्री रामकृष्ण देव ने भी उन्हें ऐसा करते देख कर किसी प्रकार की असहमति प्रकट नहीं की